श्रावण मास महात्म अष्टाविंशो को अष्टाविशोध्यान की विधि अतः परम बोले हे ब्रह्मपुत्र अब मैं अगस्त जी को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है काल से निमोगेय अगस्त्योदयात पुरा समेद उदय सप्तरात्रक दद्यादर्घम प्रत्यधि ते वम्य हम प्रातःशुक्ल स्ना शुक्लमल्यांबरो गृह वृण कुंभम सुवर्णादे विर्म पंचरत्न सामुक्त घृतपात्रेण संयुक्त नानाभक्ष फलै युक्त माल्यवस्त्र विभूषिताण अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए जब समरात्रि अर्थात आठ या दस रात्रि उदय होने में शेष रहे तब सात रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ जब से अर्घ देना प्रारंभ करें उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहाश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करें और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे जो छिद्ररहित पंचरत्न से युक्त घृतपात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि आदिभक्ष पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो कुंभोद्भव प्रतिमा त्र पात्रे निधापेत अंगुष्ठमात्रवर्णचतुर्भुज तेनाद दक्षिणा मुखम मुनि सुशोभन प्रशात चटामंडलधारिण कमंडलूक तथा दर्भाक्षतधर लोपाल मुद्रा सन्वत आवाह पूजिए ृण उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार चार भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से शोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव सम्पन्न जटामंडलधारी कमंडलू धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत्त हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आवाहन करें और गंध पुष्प आदि सोलह उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें तदनंतर अर्घ्य दे उसे भी विधिवत सुनिए सौवर्णे वाथ गोप्यम्रे वेणु मैथवाम पात्र नारंग खरजूरी नारिकेल फलानुच कुष्मांड कुसुम्डकार वल्लिनी कदलीदारिमा चबीजपूराणी अक्षोटा प्यकास्ता नीलोत्पला पद्मा कुसदुर्वाँकुरा अन्न्य साध्याला कुसुम च नाप्रकार भक्ष सप्तिया चिं तप्तांकुरा पल्लवाश्च चैवहि वस्ता चै पदार्थ संस्थाप्य पात्र प्रपूजेत जाभ्याम्रमूर्धने धृत्वा वाचि मुखो भूद्वा ध्यात कुंभोद्भव मुनि दद्यादर्घम प्रयत्न श्रद्धा भक्तिपुर काशपुष्प प्रति काश मारुत संभव मिद्रण्य पुत्रकुंभ योगे नमो सुते क्षयक मेघत रत्नवल वरते लंकावास नमो सुते आता भक्षिन्न वातापी च महाबल लोप मुद्रापति श्रीमस तस्म नमो नभ ये नोदितेन पापा बुँम या चाधय व्याधस्तापास्त निमो नम याद पूर्णसरनाथो येन वै शोषित पुरा सपुत्रय सष्याय सपत्नीय वै नव अगस्तरघो वै शुद्र पौराण मंत्रेण दत्वाघ्यम तृणमे सुधी राजपुत्री महाभागे ऋषिपत् वरालले नोप मुद्रे नमस्तु अर्घम ने प्रतिगृह्यता सुवर्ण चांदी ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी खजूर नारिकेल कुंड करेला केला अनार बैंगन बिजौरा निबू अखरोट तिस्त नीलकमल कुश धुर्वाकुर अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प नानाविध भक्ष पदार्थ सप्तान्य सप्त अंकुर पंच और वस्त्र इन पदार्थों को रखकर पात्र के विधिवत पूजा करें पुनः घुटने के बल पृथ्वी पर टेक कर सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ प्रदान करें काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से तथा प्रादुर्थ के पुत्र हे अगस्त आपको नमस्कार है विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले मेघ के जल का विष् हरने वाले रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले हे देवर्षे आपको नमस्कार है जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं उन्हें बार बार नमस्कार है जिनके उदित होने से समस्त पाप मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप आधिदैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था उन पुत्र सहित शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है बुद्धिमान विजाति अगस्तस्य नद्य इस वेद मंत्र से तथा शुद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें इसके बाद लोपा मुद्रा को अर्घ दें हे राजपुत्री हे महाभागे हे ऋषि पत्नी हे सुमुखी हे लोपामुद्रे आपको नमस्कार है अर्घ को स्वीकार कीजिए तोमं सहस्त्रम मंत्रवीद आद्यनासह वतम च ततो, ततो ग्यम प्रणपत विसर्जेत अचिन्त्य चरितागस्त यहा प्रकूजि ऐहि कामुस्म कि कार्य सिद्धि ब्रजस्वपो तत्पश्चात मंत्रवेत्ता को चाहिए कि अर्घ मंत्र से घृत की आठ हजार अथवा एक सौ आठ आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के अनंतर यह कहकर विसर्जन करें। बुद्ध से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है अतः मेरी इलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए विसर्जय तम विप्रा प्रतिद्तुषेद्रा कुंबि अगस्त रिजरूपेण प्रति सत्ता अगस्त प्रतिगृहणति यगस्तो वैदता चयताजगस्यापो नप मंत्र दू ब्रमणस्तु जपेन्मु वैदिकं पूर्व विहित पौराणम शुद्र एवं इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और मुख्य यह कहे सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही हैं अगस्त जी को बार बार नमस्कार है दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शुद्ध पौराणिक मंत्र का उच्चारण करे श्वेता धेनु तथो दृंगीम पय्स्विन सह वत्सा रौप्य खुराम ताम्रपेषि सुशोभना काोहनिकाक्ता घंटा वस्त्रसमितता दूध देनेवाली चांदी के खुरवाली ताम्र के पीठवाली अत्यंत सुंदर काशी की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेतवर्ण की धेनु प्रदान करे अगस्त मुनि के उदय के साथ दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही सातवें दिन दक्षिणा सहित प्रदान करें एवं कृप्वा सप्तर्षम काकामच्चेन्न जन्मभाग भाग स कामश्चक्रवर्ती्य सन्व ब्राह्मण सैचतुर्वेद सर्वशास्त्र विशारद क्षत्रिपृथिवी सर्वां प्राप्तर्णव में वैश्यस्य वैश्य चेतपत्ति इस प्रकार इस व्रत को सात वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है एवं रूप तथा आरोग्य से युक्त रहता है ब्राह्मण चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है क्षत्रिय समुद्र पर्यत समी को प्राप्त कर लेता है वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है शूद्राम स्त्रीण प्रजाते महापुण्यम वर्धते विधिंदन कन्या भर्ता आपनोति व्याधे मुच्चेत दुखिता शूद्रों को अत्यधिक धन आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होता है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका है। हो है। महापुण्य बढ़ता है कन्या रोग गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखित मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है ये सुदे स्वगस्त पूजन क्रिय तेसु देश पर्जन्यम वरसि प्रजाते एक तथम जाती नश्य व्याधस्था पठन्ति ये गगस्तर्गम श्रृणवती केचन ते, ते सर्वे पाप निर्मुक्ता चिंता महितले हंसयुक्त विमेन स्वर्गे जा नरोत्तमा यज्जीव क्य निषकाम मुक्तिभागिनः जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृद्धि करता है वहां प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वीलोक में दीर्घकाल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करेंगे वे मुक्ति के भागी होंगे इति स्कुराणेश्वर सनत्कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य अगस्त्याघ्य विधिनाष्टिशोध्याय